स्वयंभु मनु के छोटे पुत्र थे जिनका नाम था उत्तान पाद राजा उत्तानपाद की दो पत्निया थी सुनिपति और सुचि हम सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद पाद उसे कहा जाता है जिसका सर हो नीति और पैर हो ऊपर उन्हें कहा जाता है उत्तानपाद और हम सब अपनी माँ के गरम में ही और राजा उत्तान की दो पत्निया और हमारी भी दो पत्निया है सुनिधि और सुरुचि हमारी जो तो पत्नी है न सुरुचि, वो कहती है छोर धर्म करम साधु संपदे तो जो मन में आवे वो कर। तो जो लोग इस पत्नी की बात को मानोगे उनका नाश हो गया और जो हमारी पत्नी है सुनीति वो कहती है अपनी मनमानी मत करना साधु कहे और साधु कौन जो धर्म शास्त्र की बात अपनी मत मानी ग्रंथों की बात है इसलिए धर्म अनुसार कार्य करो उसी में मंगल होगा जो अपनी पत्नी सुनीति की बात को मानेंगे उन्हें दुरुप फल मिलेगा आज भी वो आकाश में चमक रहे रहेगी मुद्रुप महाराज जी हुआ ये कि राजा उत्तान की दो पत्निया थी लेकिन राजा उत्तान अपनी जो बड़ी रानी थी सुनीति से जरा प्रेम नहीं करती उन्हें तो अपनी दासी भी नहीं छोटी रानी थी, थी सुचि उनसे प्रेम करती इसलिए सुनीति जो है वो अलग रहती थी और राजा सुरुचि के पास एक दिन दुर्ग महाराजी घूमते घूमते पिता के पास आ आजा उतान पास ऊँचे हासन पर बैठे थे द्रुप जी के मन में आया कि मैं पिता की गोद में बैठूं। क्योंकि छोटा भाई उतंग पिता की गोद में था जैसे ही द्रुप महाराजी पिता की गोद में बैठने लगे सोतीली माता सूरज ने हाथ पकड़ा नीचे उतार दिया हे hey द्रुप भले ही तू राजा का पुत्र हुआ तो क्या हुआ पर तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते द्रुप जी ने पूछ लिया माँ मैं क्यों नहीं बैठ सकता बोले दुरुप तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं दिया इसलिए तू नहीं बैठ सकता अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूं माँ क्या उपाय बोले बेटा दुरुप तुम्हें भगवान का भजन करना पड़ेगा इसका नारण और जब भगवान तुम्हें दर्शन दें, तो भगवान से क्या वरदान मांगना कि मैं माता सुरुचि के तरफ से जन्म या माता सुरुचि ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया भगवान का भजन किस लिए किया जाता है संसार से मुक्त होने के लिए भक्ति के लिए और इसने क्या बताया भगवान के धाम से भी उत्तम अपने पेट को बताया इसलिए भक्त और भगवान दोनों का इसने आत्मान कर दिया पांच साल के बालक दुरूप हिचकाते रोते रोते, रोते अपनी माँ पूछ रही है बार बार दुरूप क्या हुआ क्योंकि छोटा बालक का दुरूप पाँच साल का है रो इसकी हिचकि बच्चे ऐसे ले उस वक्त ग्रुप जी के मित्रों ने कहा कि जी की छोटी ने कुछ कठोर कारण हो गए तो मैया ने पूछ लिया दुर्प क्या हुआ बोले माँ मैं पिता की गोद में बैठना चाह रहा था पर सोते हुई माँ ने मुझे गोद में नहीं बैठने दिया मुझे धितकार दिया और कहा कि तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते क्योंकि तो तुमने मेरी कोख ऐसी जन्म लिया अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें भगवान श्री नारायण का भजन करना पड़ता माँ सुनी थी मुस्कुराने लगी बोले बेटा दुरु तुम अपनी माँ को कोसो मत उन्होंने ठीक कहा तुम्हारा मैंने आज तक तुम्हें तुम्हारे पिता के विषय में नहीं बताया अरे उसमें तो तुझे जगत पिता नारायण के विषय में बता दिया हमारे पूर्वजों की हुई? नान का भजन करने से इसलिए बेटा तुम्हें नारण का भजन करना पड़ा अच्छा तो माया नारायण मिलेंगे क्या बेटा हमने पूर्वजों से सुना है कि वो जंगल में होते है कानपुर नगरी पांच साल का बालक चल दिए काम जंगल से ये भाव देव ऋषि नारद जी को भागे खेला काबिल होता, तो होता है ना तो बड़े नावक होते हैं और गुरु की इच्छा क्या रहती है कि शिष्य मेरा होना है तू तो अच्छे अच्छे ही शिष्य को गुरु को चुनते है जैसे एक शिष्य अच्छा गुरु सुनता है ना वैसे शिष्य भी चाहते हैं गुरु भी चाहते की हमें शिष्य क्योंकि शिष्य गुरु एक दूसरे के सहारा हमारे धर्म ग्रंथो में लिखा है कि इतिहास गवाह है कि शिष्यों ने गुरु को तार दिया और गुरु ने शिष्यों को तार दिया ये सिलसिला चलता ही रहता है तो देव ऋषि नारे जी की इच्छा यही थी कि गुरु जी हमारे चेला भरा रस्ते में देव नारद जी लेकर अरे छत्री कुमार कहा जा रहे बोले भजन करने। कर देव ऋषि नारद कर। भजन करने। कर बोले वो सोतीली ने हमें डाटा है कहा कि गद्दी पर कब बैठेगा जब नारायण का भजन करो। इसलिए हम भजन करने जा रहे देव ऋषि नारद जी ने कहा अरे बालक छत्री कुमार नारायण का तो बुरे बुरे लोग भजन ना कर सके संसार तुम क्या करोगे चलो मैं तुम्हारे पिता के पास लेकर चलता हूँ गोद में बिठा देंगे सब्जी पर बिठा देंगे राज्य भी दे देंगे गुरु जी ने कहा आप क्या देव ऋषि नारायण जी बोले हाँ बोले हम नहीं मान बोले क्यों इसलिए हमारे वृंदावन के संत कहते हैं नारदम देव दर्शन नारद का अर्थ क्या है जिसको नारद मिलते हैं उसको भगवान मिलते हैं तो नारदम देव दर्शन गुरुप जी कहते हैं हे नारद ऋषि आप नारद ऋषि नहीं हो सकते नारद ऋषि तो भगवान से मिलाते हैं और आप आपको क्या कह रहे हो मैं तुम्हारे पिता को समझाता हूँ वो गोद में बिठा देंगे तो बात सुनिए हे पूजियो देव ऋषि नारद जी ना जाने अब तक मैं कितने पिताओं की गोद में बैठे क्यूँकि तो हम लोग हर योनि में हमें माता पिता मिलते हैं वो एक है संत कहते हैं की माता पिता को तो मिल जाए हर जो गुम्हारे माँ आपको हर युग में मिलेंगे लेकिन अच्छा गुरु आपको नहीं मिल सकता तो जी, ऋषि नारद जी को कहते आप क्या कह रहे हो कि मैं आपके पिता को समझाऊंगा वो तुम्हें गोद में बिठा देंगे तो हे देव जी हमारी बात को सुन लीजिए मैं ना जाने कितने पिताओं की गोद में बैठा पर आज मैं इन पिता की गोद में नहीं अब तो मैं जगत पिता भगवान श्री नारद की गोद में बैठ कर महाराज अब केले को मंत्र फूक देना चाहिए बेटा कहाँ जाओगे भजन करने किस मंत्र का भजन करोगे कैसे करोगे ग्रुप जी ने कहा गुरुदेव वो सब तो आप ही मुझे बताओगे चरणों में गिर गए देव ऋषि नारद जी को दया आ गई देव ऋषि नारद ने कहा भोले भक्त तेरी भक्ति सच्ची है मैं तुझे मंत्र दीक्षित करता हूँ तू तो क्या मंत्र दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवा ये सचयुग का मंत्र है और इस वक्त जो गुरुदेव मंत्र दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे ये मंत्र है यही मंत्र कान में देते और क्या देते हैं और उसके बाद जब शिष्य योग्य हो जाता है तो गायत्री फूक देते तो कान के अंदर और क्या और चार नियम का पालन इसको भी के लिए सारे चेले बन जाएंगे अरे चेला वही बनेगा जिसने स्वीकार कर दिया कि मेरे गुरु देव जी और जिसने स्वीकार भी किया पचास मंत्र फूक दो वो कभी चेला बनने वाला नहीं इस सब मन का कनेक्शन होता है जबरदस्ती नहीं ठोका जाता और बुरे गुरु को आप छोड़ सकते हो इसका हमारे धर्म शास्त्रो में इतिहास है जो काबिल नहीं है उसको हमें नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि तो वो खुद नरक में जाएगा और हमें भी चक्की बिछाएगा ऐसे तो गुरु का त्याग कर सकते हैं हमारा शास्त्रवर्धन है कोई बोलता है गुरु बावरा उसको स्वीकार कर लो तार देगा ऐसा नहीं है गुरु मेरा गुरु भावरावनी कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है गुरु वो है जो भगवान का भक्त है नियमों का पालन करता है उसको ही शास्त्र में गुरु बताया गया है और चेला भी वो जो नियमों का पालन करे चार नियम का पालन करे भगवान का भजन करे चेला भी वही अभी मेरी बात अभी एक ध्यान देकर बात सुनो अगर गुरु महाराज कहते कि मैं तेरे चलो मैं तो तुम्हारा उद्धार कर दूंगा तो गुरु महाराज क्यों बोलते चार नियम का पालन करो क्यों कहते सोला माला का जब करो जब गुरुदेव में इतना पावर है वो आपको तार सकते तो उनको क्या जरूरत थी आपको जब करवाने की वो तो कहता बेटा चल मेरा जब करता रहे नहीं, नहीं उठ सुबह नहीं कर चार नियमों का पालन उसको बोलते ना भाई गुरु ने तार दिया गुरु हमें मार्ग बताता गुरु है डाकिया क्या कहा गया गुरुओं को गुरुदेव को डाकिया डाकिया जब किसी का डाक लाता है ना, उसे खुलता नहीं है, वो जैसे लाता है से जुम्मेदारी दे देता है, ये लो भाई आपकी अमान, अमान। तो गुरुदेव भी क्या करते हैं, जो भगवान का पैगाम है उसको ऐसे वहां पर लेकर आता रूप में और उसको दे देते हैं काम है गुरुदेव लेकिन हमारे यहाँ गुरु भक्ति लाने का मतलब आप समझते हो क्या हुआ कौन सुबह उठे कौन सुला माला का जप करे कौन भगवान को कपड़े पहनाए कौन भोग लगाए ये सारी मुसीबतों से आजाद होने का आसान तरीका शे गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव आप होने मुझे करने की क्या जरूरत है करा दिया गुरुदेव को खुद खराटे मारकर सोरे गुरुदेव फंस गए बिचारे इसे कह दिया गुरु, गुरु भक्ति गुरु तो कृष्ण भी है कृष्ण मंदिर जगत गुरु फिर वो साकी बड़ी बड़ी कहते थे क्या कहते है गुरु गोविंद दोनों खड़े काये बलहारी गुरुदेव की जो गोविंद ये नेगेटिव है इसके ऊपर ही कोई है यहाँ पर क्या किया बोले गुरुदेव सब कुछ है भगवान कुछ भी नहीं लेकिन इसका सही उत्तर यह है कि गुरु गोविंद सिखला दिया गुरु गोविंद दिखना दियों अब है मोरा काम गुरु चरण सेवा करी जपू हरि का नाम और महाभारत का ऐसा वर्धन है ऐसा व्याख्यान ना आप हो जाओ बोले गुरु से चिपके नहीं रहना है गुरु ने आपको शिक्षा दे दी अब आपको आगे निकलना है क्या करना है प्रचार करना है इसका इत्या एक इतिहास है कलियों की लीरा भक्त मालिक एक भक्त हुए रामदासको शिष्य नहीं बनाया एक महाभागवत संत थे उनके जन्म में रामदास चले गए गुरुदेव हम आपको शिष्य भरना गुरुदेव बड़े भावक थे बच्चे की आस्था सच्ची थी तो ठीक है बेटा बेटा हम तुम्हें अपना चेहरा बना ले रामदास गुरुदेव लगभग तक साल या सौ साल में जा रहे थे तो गुरुदेव ने सोचा कि अब मुझे तीर्थ यात्रा पर चले जाना चाहिए तो ये बात जब दूसरे शिष्यों ने सुनी कि गुरुदेव तीर्थ यात्रा पर जा रहे और गुरुदेव तो नामी ग्रामीण है हम गुरुदेव के संग जायेंगे हमारी भी सेवा होगी आश्रम में रहने को तो काम करना पड़ेगा गुरुदेव हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे तो सारे शिष्य तैयार हो गए किसने तैयार हो गए सेवा से जान छुलाने के लिए और अपनी सेवा कराने के लिए गुरु से क्या हो गए चिबक जाओ दे। गुरुदेव ने कहा जब आश्रम के सारे मेरे शिष्य जा रहे हैं तो रामदास के बाद के रामदास तुम नहीं चलोगे मेरे सर बोले गुरुदेव कहा अरे तीर्थ यात्रा पर तो गुरुदेव मेरे सब गुरु भाई जा रहे है बोले हाँ बोले गुरुदेव जब सब चले जाएंगे तो आश्रम को तो ताला लग जाएगा मैं नहीं जाऊंगा मैं आश्रम में रहूंगा गुरुदेव तो गुरुदेव भावक ये भी छोटा सा बालक है नादान है इसमें सेवा कैसे बताऊ ठाकुर जी के कर्मी तो गुरुदेव रामदास का हाथ पकड़े राम दरबार में बोले देख रामदास बीच में खड़े है ने? ये तुम्हारे और इनकी जो उल्टी बगल में खड़ी है ये तुम्हारी माता जी और इनकी जो सीधी बगल में खड़े हैं ये तुम्हारे काका जी हैं और ये जो चरणों में बैठे हैं ये तुम्हारे बड़े भाई हैं तुम जब भोजन बनाओगे तो पहले इन्हें देना उसके बाद तुम पा लेना भोजन बोले देखी गुरु गुरुदेव सुले में रामदास ने कहा दो चार छ आठ दस दस रोटी बना ली दो के हिसाब से रख दिया पिताजी खाइये मातेशरी खाइये काका जी खाइए बड़े भैया खाइए अब ये तो मूर्तियों में ये नहीं खा रहे हैं रामदास को ये नहीं पता था कि भगवान आलोकित तरीके से जिसको हमारी उर्दू भाषा में कहा जाता नजर न्याय नजर न्यास मतलब नजरों से भगवान खाते हैं आलौकिक तरीके से भगवान खाते हैं वो बात रामदास को नहीं पता थी और ना गुरुदेव ने बताया। हमारे सामने शर्मा रहे हैं। तो बाहर और रामदास को बड़ी जोर की भूख भी लग रही थी अब ये खाए तो मैं खाऊं? गुरुदेव ने कहा था इनको खिलाए भी मत खाना थोड़ी देर बाद रामदास जी आए इन्होंने तो खाया अब हमें तो भूख लग रही हम तो भूख से मर जाएंगे तो कई घंटे बीत गए तो रामदास ने सोच लिया कि हम भूख से मरेंगे इससे हम खुद ही मरने चले जाते हैं तो रामदास भी आत्महत्या करने के लिए जा रहे नदी रामदास गुजरे जो भगवान बने थे मूर्ति वो मूर्ति से प्रकट हो गए बोले रामदास हनुमान बोला भगत है तो आत्महत्या ना कर जाओ जो रुको रामदास जी सोच से, से मरे ना माता ने खाया ना पिता ने खाया ना काका ने खाया ना बड़े भैया ने खाया अब हमको ये नदी खा जाएगी। हे नदी मैं हम आपके अंदर आए इतने हनुमान जी ने पीछे से कहा भैया याद देखिए। अरे मरने को तो सकून से दो रामदास ने कहा अरे पीछे मुड़िए तो सर आप जैसे रामदास जी मुड़े तुम्हारे बड़े भैया अरे बड़े भैया कैसे आना बोले कैसे क्या पिताजी बुला रहे हैं बोले हम नहीं आते वो तो खाते को है ही हम भी भूख से मर रहे हैं हम तो मरने के लिए आए थे बोले नहीं नहीं आप उन्होंने बुलाया आपको आइए रामदास जी जो मूर्ति बने थे वो साक्षी प्रकट हो गए रामदास भोजन नहीं कराएगा बोले पिताजी इतनी मरता तो करवाया खाया नहीं तो अब क्या अरे भूख हो तो खाऊ ना अब मुझे भूख लगी है लेकिन रामदास में खाता बोध मुझे खिलाई ना आपको तो अब रामदास क्या करते थे पूरे परिवार से खाते थे भोजन एक दिन रामदास जी गाँव में गए रिक्सा के लिए तो एक माँ अपने छोरा को गोद पर बिठाए भोजन खिला रही है और पिताजी पड़ोस ने रामदास सुनेगा ये कितने अच्छे मात पिता है यार ये बालक को खिलाते एक मेरे माता पिता वो तो खाते ही रहते हैं अब ऐसा नहीं होगा रामदास जी लाल पीले होते हैं पिताजी माताजी काकाजी और बड़े भैया ध्यान देकर सुन लो अब ऐसा नहीं होगा अरे बेटा कैसा नहीं होगा बोले खाते रहते तो काम धंधा तो करते ही ये कैसी माँगी बच्चे खाती है तो रामदास सुनामदास चाहते हो बोले भाई आज से ऐसा नहीं चलेगा मैया आज से आपको भोजन बनाना पड़ेगा आपको बर्तन बनाने के पत्तर परोसने होंगे काका जी जंगल में जाना लकड़ी और भोजन की व्यवस्था कर चलना और बड़े भैया सारे आश्रम की सफाई करना अच्छा तो तुम क्या करोगे बोले मैं रिक्शा के लिए तुमने से एक भी रिक्शा के लिए चला गया तो कुछ पकड़ के घर में बिठा ले अब ये सिलसिला चलता रहा एक वक्त जो है गुरुदेव का पत्र आ गया बोले रामदास हम आने वाले हैं। पत्र लेकर तो रामदास चले गए बोले पिताजी मा, माता जी बात सुनिए अब तक तो पाँच का सिलसिला चल रहा था अब तो ये सैकड़ों आएंगे अब के लिए पकाना पड़ेगा सीता जी ने राम जी को तो पूछ दिया हम तो बिगड़ी ठीक से प्रकट होकर तैयार हो तो रही क्या क्या करना पड़ रहा है अब राम जी ने कहा सीता जी को तो अब तुम्हें पता लगेगा वहाँ तो महलों में बड़ी ठाकुर बोले क्या हुआ? मैं अन्नपूर्णा बनाऊंगा तैयार हो गुरुदेव आ गया तो पहले गुरुदेव ने स्नान किया तो सारे शिष्य भी स्नान किए गए गुरुदेव ललित हो रहे थे भावक हो रहे थे किसके लिए अपने चेला के दर्शन के अरे छोटा सा बालक है ना कहने क्या कर रहा होगा कैसी उसकी स्थिति होगी तो ललित भाव ललित चल दिए चेला के पास रामदास का दर्शन हो गया रामदास जी ने अपने गुरुदेव के चरणों में जगत प्रणाम किया गुरुदेव ने पूछ लिया रामदास परिवार की कैसे सेवा चल रही है बोले तो तो पिताजी गुरुजी सेवा चल रही हम तो सेवा करवा रहे हैं अरे क्या बकराएगा बोले हाँ गुरुदेव हम ठीक कह रहे हैं अब हम भोजन नहीं बनाते माताजी अरे तुम क्या बकरे हो माता भोजन बनाती बोले हाँ बोले हमें दिखाओगे बोले हाँ गुरुदेव को लेकर रामदास जी गुरुदेव को लेकर आए सीता जी भोजन बना रहे राम जी बगल में विराजमान जुगल जोड़ी सरकार का दर्शन कर लिया गुरुदेव ने मूर्छित हो गए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे बेहोश हो गए गुरुदेव बेहोश हो गए जुगल जोड़ी सरकार का दर्शन करें नेत्र खुले अपने चेले को चुमने लगे बोले रामदास इनकी सेवा करते करते ेत हो गई, बाल समेत हो गये कभी इस जुगल जोड़ी का दर्शन नहीं किया लेकिन आज तेरी कृपा से मैंने इनका दर्शन कर लिया, धन्य है ये। तो शिष्य भी गुरु को दर्शन करवा सकता है मार्ग दर्शन करवा सकता है इसलिए चेला भी और गुरु भी दोनों ही परम भागवत होने चाहिए इसी से कृपा होती है ऐसे भक्त वस्तल भगवान को हम नमस्कार करते है ऐसे सब गुरुदेव को हम नमस्कार करते होंगे तो हम बहुत खुश क्या मैं गुरुदेव रक्ष्मी बोलिए भक्त वक्त भगवान की जय इने कहते सद गुरुदेव महाराज जो भगवान के परम भक्त को ज्ञानी तो बहुत मिल जाएंगे धानी धानी भी